माँ की बातें स्वामी विश्वेश्वरानंद स्थान उद्बोधन ठाकुर घर माँ सवेरे पूजा की तैयारी कर रही थी बातचीत के बीच मैंने उनसे कहा माँ आपकी इतनी आसक्ति क्यों है रात दिन आप घोर संसारी के समान राधी राधी करती रहती है इतने भक्त आते हैं पर उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं इतनी आसक्ति क्या या ठीक है मैंने पहले भी कभी कभी उनसे ऐसा ही कहा था उस समय माँ दीनता के स्वर में कहती हम लोग स्त्रियाँ हैं हम लोगों का ऐसा ही होता है किंतु आज माँ तनिक अधिक आवेश में आकर बोली तुम्हें ऐसा कहाँ मिलेगा मेरे समान एक भी खोज कर निकालो तो सही बात ऐसी है जो लोग बहुत ईश्वर चिंतन करते हैं उनका मन खूब सूक्ष्म तथा शुद्ध हो जाता है इस प्रकार का मन जिसे पकड़ता है उसे खूब जोरों से पकड़ता है इसीलिए वह आसक्ति के समान प्रतीत होता है बिजली की चमक कांच से दिखाई पड़ती है काठ की खिड़कियों से नहीं एक दिन मैंने माँ से कहा माँ मेरे मन में खराब विचार नहीं उठते माँ तुरंत चमक उठी और मुझे रोकते हुए बोली ऐसा मत कहो ऐसी बात कहते नहीं और एक दिन मैंने उनसे कहा आप जो इतने लोगों को मंत्र देती हैं पर उनकी कोई खोज खबर तो नहीं लेती है उन लोगों का क्या हो रहा है क्या नहीं इस ओर तो आपका कोई ध्यान नहीं है गुरु शिष्य की कितनी खोज खबर लेते हैं उसकी उन्नति हो रही है या नहीं या देखते हैं अतः इतने लोगों को मंत्र न देने से ही होता जितने लोगों का ध्यान रख सकें उतने लोगों को ही मंत्र देना उचित है माँ ने कहा पर ठाकुर ने तो मुझे मना नहीं किया है उन्होंने मुझे इतना सब समझाया तो फिर क्या ऐसी बात वे मुझसे नहीं कह सकते थे मैंने ठाकुर पर भार सौंप रखा है उनसे मैं रोज़ कहती हूँ जो जहाँ है उसे देखो और बात यह है ये सब ठाकुर के दिए मंत्र हैं उन्होंने मुझे दिया है सब सिद्ध मंत्र है एक दिन बीज मंत्र के संबंध में चर्चा करते समय उन्होंने सब मंत्र मुझे कह सुनाया और कहा मेरे थैले में जो कुछ था तुम्हारे सामने उड़ेल दिया क्या तुम मंत्र दोगे मैं नहीं माँ खुद का ही तो कुछ हुआ नहीं माँ वह देने से ही हुआ उसमें दोष क्या है तुम लोग दे सकते हो मैं माँ मुझे सर्वत्यागी बना दीजिए जिससे मुझमें किसी प्रकार की आसक्ति न रहे माँ सर्व त्यागी तो हो ही नहीं तो और क्या दो सिंग निकलेंगे और एक दिन जयराम बाटी में मैंने पूछा था ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार होती है पूजा जप ध्यान क्या इनके द्वारा होती है माँ किसी के द्वारा नहीं मैं किसी से भी नहीं माँ किसी से भी नहीं मैं तो फिर किससे होती है माँ केवल उनकी कृपा से होती है फिर भी ध्यान जप सब करना चाहिए जिससे मन का मैल दूर हो पूजा जप ध्यान यह सब करना चाहिए जैसे फूल के हिलाने डुलाने से सुगंध का अनुभव होता है चंदन के घिसने से सुगंध निकलती है उसी प्रकार भगवत तत्व चिंतन करते रहने से तत्व ज्ञान का उदय होता है यदि वासना रहित हो सको तो वह इसी क्षण हो जाएगा एक दिन जयराम बाटी में भोजन के बाद मैं जूठी थाली उठाकर ले जा रहा था कि माँ ने मेरा हाथ पकड़कर रोक दिया और मेरे हाथ से जूठी थाली खुद ले ली मैंने कहा आप क्यों ऐसा कर रही हैं मैं खुद ले जाता हूँ माँ ने इस पर कहा मैंने तुम्हारे लिए और क्या किया है माँ की गोद में बच्चा टट्टी करता है और भी क्या कुछ करता है तुम लोग तो देव दुर्लभ धन हो